ओ नमो नमोते नारायण नमस्कृत नरोतमा देवी सरस्वती व्यासोजय मुदीर नष्टाए भद्रेश भागवत से उत्तम श्लोके चार शुण्वता श्रद्धया निचे तम कालेना दीर्घे न भगवान विशते हु इसका ट्रांसलेशन है persons who hear Shrimad Shrimad regularly and are always talking, taking the the matter very seriously, will have the personality of Godhead, Sri Krishna manifested in their hearts within a short time. जो स्कंद है second कैंसो तो जहा परीक्षित महाराज कई सारे क्वेश्चंस कई सारे प्रश्न शुकदेव गोस्वामी को कर रहे हैं और शुक्रेव गोस्वामी के चरणों में एकाग्र चित्त होकर राजा परीक्षित श्रीमद भागवतम को कंटिन्यूसली सुनते जा रहे हैं तो भागवतम जिसे अमल पुराण कहा जाते हैं जाता है और भागवतम की जो महिमा है महान महान आचार्यों ने और इवन जितने भी शास्त्र हैं वो श्रीमद् भागवतम की जो ग्लोरीज़ हैं, उसको प्रकट करते हैं तो राजा परीक्षित के बारे में हम श्रवन करते हैं कि महाराज परीक्षित के जीवन में एक ऐसा महान संकट आया क्योंकि भक्त के जीवन में भक्त के जीवन के जो कंट्रोलर हैं, वो कौन होते हैं कृष्ण हैं। जो अभक्त है उनके जीवन का कंट्रोल ग्रहों के या फिर मटेरियल नेचर उनके जीवन में दखल डालती है उनको कंट्रोल करती है इसलिए श्रीमद् भागवतम के सेवन कैंट्रो में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे है कृष्णा मुझे एक ग्रह ने पकड़ लिया है जैसे लोग जाते हैं ना नवग्रह नवग्रह सोचते हैं कौन से ग्रह का मेरे लाइफ में प्रभाव है उसको कम करने के लिए अलग अलग स्टोन्स आदि पहनते हैं अलग अलग चीजों का शेल्टर लेते हैं लेकिन यहा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मुझे एक ग्रह ने पकड़ लिया है और वो ग्रह कौन सा है कृष्ण ग्रह कृष्ण ने मुझे पकड़ लिया है जिससे मुक्त दूर होना मेरे लिए असंभव है यही एक क्वालिटी है जीवोटी का भगवान के भक्तों के क्वालिटीज का वर्णन कृष्ण स्वयं अपने मुंह से करते हैं आ, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं महागत प्राणा बोधयंत परस्परम तो रमंती भगवान भक्तों के जो गुण हैं उनका वर्णन करते हैं कृष्णा को सबसे अधिक आनंद किसी चीज में आता है तो वो अपने भक्तों भगत, को ग्लोरीफाई करने में हुँ? और उनके भक्तों को सर्वाधिक आनंद किसी चीज में आता है किसका ग्लोरीफिकेशन करने में कृष्ण का ग्लोरीफिकेशन करने में तो यहां कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध स्थल में कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का क्या क्वालिटी है मत चित्ता उनका चित्त किस में लगा रहता है मुझ में लगा रहता है इसलिए इस प्रकार से भक्तों का चित्त भगवान में लगा रहता है जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार से तैल ताइल धारावत तैल ऑयल है ऑयल को आप ऊपर से नीचे पोड़ करते हो गिराते हो तो एक जैसे गिरता है पानी को गिराओगे तो वो इधर उधर उड़ता है बीच में खंडित हो जाता है लेकिन ऑयल खंडित नहीं होता उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त है उनका जो चिंता है उनका जो हृदय या मन है वो कृष्ण में लगा रहता है और इसी चीज की अभिलाषा इसी चीज की डिजायर डिव करते हैं कुंती महारानी हाँ, इतनी ग्रेट लेडी है भागवतम में सबसे पहले किसी का वर्णन आया है या किसी ने कृष्ण को ग्लोरिफाई किया है तो वो कौन है कुंती महारानी तो कुंती महारानी कहते कि हे कृष्णा आ, मेरा जो संबंध है नेचुरली दोनों परिवारों से है एक अपने पिता के परिवार से है और दूसरा अपने, अपने हस्बेंड है पति है उनके परिवार से है तो इन दोनों परिवारों के प्रति एक स्त्री का स्वाभाविक रूप से अफेक्शन होता है स्नेह होता है आसक्ति होती है लगाव होता है तो कुंती कहती है कि कृष्णा प्लीज आप ये जो अटैचमेंट है ये लगाओ आसक्ति इसको दोनों परिवारों की आसक्ति काट दो फिर करो क्या काट के वो कहते कि आपके चरण कमलों के प्रति मेरी ऐसी आसक्ति विकसित करो मेरा मन लगा रहे जिस प्रकार से जो गंगा है निरंतर सागर की तरफ दौड़ती है तेजी से बहती है उस प्रकार से मेरा मन भी कहा जाए आपकी ओर जाए मच्छित विशेष गुण है इसलिए भक्त का मतलब भी है कि जिसके जी जीवन में कृष्ण का स्मरण सर्वाधिक है वो वास्तव में डिवोटी है इसलिए जो बिल्व मंगल ठाकुर जो आंधे थे वृंदावन में जब आए तो भगवान उनके गाइड बने हम वृंदावन में जाते तो गाइड ढूंढते हैं कोई डिवोटी को ढूंढते हैं लेकिन यहां बिल्व मंगल ठाकुर इतने अमेजिंग डिवोटी थे उनके पास वृंदावन को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं थी और वैसे देखा जाए ब्रज भूमि वृंदावन को हम अपने बाहरी आंखों से देख नहीं देख सकते इसलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है चरम चक्ष देखे तार प्रपंच कि चमड़ी के आंखों से ब्रज को क्या देखा जा सकता है वृंदावन को हम जब जाते वृंदावन जैसे प्रभुपात जब अमेरिका में थे तो वृंदावन के ग्लोरीज का वर्णन करते जा रहे थे वृंदावन में तो झरने बहते हैं जहा हंस हाँ यमुना में क्रीड़ा करते हैं हर स्थानों में कमल खिले हुए हैं सब जगह कस्तूरी जैसा सुगंध है बड़े बड़े सुंदर वृक्ष आदि हैं, मोर उड़ रहे हैं पंछी गा रहे हैं वहां के लोग क्या चलते नहीं वो डांस करते हैं बोलते नहीं क्या करते हैं गाते हैं तो इतना सारा वृंदावन के ग्लोरिस का वर्णन हो रहा था तो भक्तों को लगा जो नए नए प्रभुपाद अमेरिका में अपना मूवमेंट शुरू किया था वृंदावन जाना चाहिए ऐसा अमेजिंग प्लेस ओ, फिर कई प्रभुपाद प्रभुपाद के प्रभुपद जो फर्स्ट टाइम आए तो अपने प्रभुपद गुरुदास को लेकर आए थे उससे पहले वो कीर्तन आनंद स्वामी को लाए थे तो गुरुदास उनके एक शिष्य को लाए तो वो जब एयरपोर्ट में डेली एयरपोर्ट में लैंड हुए तो उनको याद आया अरे ये डेली कोई सर्वसाधारण सिटी नहीं है ये तो पांडवा थे तो हस्तिनापुर है क्या सोचने लगे हस्तिनापुर है अभी बस वृंदावन मेरे से दो घंटा दूरी पर है वृंदावन अभी पहुंच जाऊंगा और वो भी एक शुद्ध भक्त के संग में और वो सोचने लगे कि प्रभुपाद जैसे जैसे वृंदावन जाएंगे तो कुछ ना कुछ मुझसे गुहत्तम बातें करेंगे वृंदावन के बारे में तो प्रभुपाद तो कुछ कहे नहीं लेकिन जब प्रभुपाद उनके साथ गए वो तो वृंदावन में जाके देखते जो इमेजिन करके आए थे वृंदावन को वैसे वृंदावन उन्हें दिख नहीं रहा था वृंदावन क्या दिख रहा था भी घूम रहे हैं और नाले भी हैं गंदा पानी इधर उधर से जा रहा है सड़कें बहुत छोटी हैं यमुना में कोई जल नहीं है थोड़ा सा जल होगा कोई और कोई हंस नजर नही आ रहे थे कमल तो दूर की बात तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि वृंदावन तो जैसा वर्णन किया है वैसा नहीं है तो शास्त्र कहते हैं चर्म चक्षे देखे प्रपंच इन बहुतिक के द्वारा हम भगवान का जो धाम है भगवान के जो श्री विग्रह है भगवान के जो डिबोटीज हैं उनको वास्तविक रूप में नहीं देख सकते उसके लिए क्या चाहिए इसलिए तो भगवान के भक्त क्या करते हैं यम शाम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम और अपने हृदय में सदैव शाम सुंदर रूप का दर्शन करते हैं जहां जहां नेत्र पड़े पढ़े कृष्ण भगवान के भक्त जहां जहाँ अपनी दृष्टि डालते हैं वहां उन्हें कृष्ण स्पूरित होते हैं तो वृंदावन को देखने के लिए कोई भौतिक आंखों के द्वारा हाँ भौतिक योग्यताओं से हम वृंदावन का अवलोकन नहीं कर सकते उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि भक्ति सदैव ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं कि प्रेमांजन हमारे आंखों में अंजन लगाना पड़ेगा और ये ऐसा अंजन है यह भौतिक किसी बाजार में या शॉप में नहीं मिलता इसकी फैक्ट्री कहा है स्पिरिचुअल मास्टर के चरणों में है इसके जो ओनर है इस अंजन के वो आध्यात्मिक गुरु हैं और जिस मात्रा में जो शिष्य है डिवोटी है स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा में लगा रहता है उसी मात्रा में अंजन उसकी आंखों में लगना शुरू होता है और फिर वास्तव में वो क्या करता है आध्यात्मिक वस्तुओं को सही मायने में या सही दृष्टिकोण से वो देख पाता है और वो जब गए तो उनको इस प्रकार से वृंदावन नजर आया जैसे कहते हैं कि एक बार एक बार शिष्य अपने गुरु के साथ वृंदावन गया और गुरु के पीछे पीछे उनका कमंडल लेके जा रहा था गुरुजी तो वृंदावन गए तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे ग्रिश्न, ग्रिश्न, ग्रिश्न, ग्रिश्न, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जब तो वो कीर्तन करते हुए जा रहे थे नाच रहे थे और जम मार रहे थे जम मारते हुए जा रहे थे शिष्यों को लगा अरे गुरुदेव क्यों जम मार रहे हैं गुरुदेव को पूछा गुरुदेव आप इतना जम मारते हुए क्यों जा रहे हैं उन्होंने कहा रास्कर तुम्हें दिखाई नहीं देता वृंदावन में क्या है हर स्थान में बीच बीच में कमल है कमल के फूल है मेरा पाव किसमें ना पड़े कमल के फूल पर ना पड़े अभी आध्यात्मिक गुरु कमल देख रहे थे हर शिष्य शिष्य को गोबर गोबर का का ढेर ढेर। नजर नजर आ आ रहा रहा था। था? उनके पीछे चलते चलते क्या नजर आ था? का जिस प्रकार से अचंभित हो जाता है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो आध्यात्मिक वस्तु है जिसको देखने के लिए वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है तो यह परीक्षित महाराज अब आगे आ सकते हैं वो आगे और आगे में। तो, तो, तो यहाँ इस श्लोक में परीक्षित महाराज का वर्णन करते हुए शुल्कदेव गोस्वामी कह रहे हैं जिनके परीक्षित महाराज स्वयं ही भगवान की महिमा को श्रवण करने की करने के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो परीक्षित महाराज के जीवन में तो इतनी बड़ी विपदा आई थी क्या विपदा थी उनके जीवन में सात दिनों में उनके मृत्यु होने वाले थे श्रृंगी ऋषि एक छोटे से बालक ने उनको शाप दिया था तो जब उनको ये साप मिलता है तो परीक्षित महाराज अपने सारे कार्यकलापों को दूर छोड़ते हैं और एकमात्र एक, एक निष्ठ होकर अन्य भावना से गंगा की शरण लेते हैं गंगा के तट पर जाते हैं और वहां शुकदेव गोस्वामी के शरण ग्रहण करते हैं और शुकदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, तो शुकदेव गोस्वामी के चरणों में वो गिर पड़ते हैं और उनको याचना करते हैं उनको प्रश्न पूछते हैं और क्या प्रश्न था उनका प्रश्न वास्तव में अपने लिए खुद के लिए नहीं था उनका प्रश्न सारे मानव समाज के लिए था परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है या मरणशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए या जो व्यक्ति मरने वाला है उस व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए किसकी सेवा करनी चाहिए किसके नामों का उच्चारण आदि करना चाहिए हाँ, तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए हाँ, शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं यशा भय श्री कि व्यक्ति को भगवान जो कृष्ण है हाँ, उनके बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए वही एकमात्र करणीय ड्यूटी है व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य क्या है भगवान के बारे में सुना जाए और अपने जिहा के द्वारा भगवान के नाम रोग गुण और उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाए या कीर्तन किया जाए तो इस प्रकार से शुक्रदेव गोस्वामी के चरणों का उन्होंने शेल्टर लिया और परीक्षित महाराज फिक्स हुए उन्होंने कहा कि मुझे अभी किसी चीज का भय नहीं है गायतः कृष्ण गाथा उन्होंने कहा हे शुक्रदेव गोस्वामी आप किसका वर्णन करो कृष्ण का वर्णन करो क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति का परम लाभ यही है यदि वो कृष्ण के बारे में अत्यधिक श्रवण करता है परीक्षित महाराज कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं थे बल्कि श्रीमद् भागवतम को भागवतम की ग्लोरिस को सारे विश्व में फैलाने के लिए परीक्षित महाराज को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कौन कृष्ण इसलिए आप सोच सकते हैं कृष्ण कि के कितने प्रिय होंगे परीक्षित महाराज बचपन से ही कृष्ण के अन्य भक्त थे कृष्ण के शरणों में नियुक्त थे इसलिए वो वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल सरलतम इस कार्य को धारण करे श्रद्धा के साथ भगवान के बारे में श्रवण करने में लगे कैसे श्रद्धा के साथ सुनवताम श्रद्धा नित्याम जैसे हमने शु, शुरुआत में उच्चारण किया नित्यम भागवत सेवया तो सेवा क्या है भागवत के भागवत की सेवा है कि श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को सुना जाए और श्रद्धा के साथ जो जिस आ, भागवत व्यक्ति है जिसने भागवत को अपना जीवन बना लिया है ऐसे भागवत वैष्णव के सेवा में लगा जाए इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें दो भागवत देते हैं एक क्या है ग्रंथ भागवत और दूसरा क्या है भक्त भागवत इन दोनों भागवत के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु भक्ति रस दे रहे हैं क्या दे रहे हैं भक्ति रस चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति रस को प्रदान करते हैं और इस भक्ति रस को स्वीकार करने के लिए हमें केवल सरल चीज को अपनाना होगा आ, क्या है भक्तों के संगति में आकर भगवान की महिमा को अपने कानों के माध्यम से श्रवण करना होगा कृष्ण एंटर करना चाहते अपने एक व्यक्ति के हृदय में कहां से एंटर करते कृष्णा प्रविष्ट कर्ण रंद्रेना भागवतम में अगले श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति के कानों के माध्यम से उसके हृदय में प्रवेश करते हैं इसी कारण से परीक्षित महाराज कहते हैं काले न न आती दीर्घे न भगवान विषते रुदी यदिदय के साथ कोई व्यक्ति केवल कृष्ण के बारे में श्रवण करता है तो भगवान काले न न आती दीर्घे न बहुत टाइम नहीं लगता कृष्ण को भगवान विषते रुदि बहुत जल्दी ही भगवान उस व्यक्ति के हृदय में निवास करने लगते हैं भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्य भुनाय श्रवन श्रवणादि शुद्ध चित्ते उदय क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है एक स्वाभाविक प्रेम और सेवा की भावना है लेकिन अभी उस भावना क्या हो गई है बंद हो गई या ढकी हुई है जैसे केला है केले के छिलके को हम उतारते तो क्या मिलता है केला हमें मिलता है। तो उसी प्रकार से हम सबके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम सेवा की भावना है लेकिन अभी वो प्रेममयी सेवा की भावना ढकी हुई है हाँ तो उसको क्या करना होगा जगाना होगा सुप्त अवस्था में है तो उसको जगाने के लिए क्या करना होगा चैतन्य महाप्रभु ने कहा साध्य कबुना है श्रवनादित शुद्ध चित्ते इस चित्त को शुद्ध करना होगा और किसके द्वारा शुद्ध करना होगा श्रवणम के माध्यम से इसलिए रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रदान कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन जले कराये सेचन भक्ति लता बीज आध्यात्मिक गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है भक्तिलता बीज क्या है श्रद्धा का जो सीड है बीच क्या है सीड कौन सी सीड श्रद्धा की सीड गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होती है दीक्षा के माध्यम से और उस हमारा कर्तव्य क्या है श्रवन और कीर्तन के माध्यम से ऐसे सीड को जल डालते रहें श्रवन कीर्तन वो जल है जिसके द्वारा ये सीड बढ़ती हैं एक वृक्ष का उदाहरण धारण करती है या जो लता है भगवान के चरण कमल वृंदावन का सहारा लेती है तीस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि एक व्यक्ति को गंभीरता से भगवान के बारे में भक्तों के संगति में आकर श्रवण करना चाहिए इसलिए कपिलदेव अपनी माता देहोवती को कहते हैं सताम प्रसंगान मम संदो भवंति कर रसायन कथा वो कहते हैं कि मेरे जो दिव्य कार्यकलाप है नाम रूप गुण लीला उसको भक्तों की संगति में आकर श्रवण करना चाहिए जिससे क्या होगा जिससे हमारी रति या भगवान के प्रति आकर्षण है भगवत भक्ति है, वह तीव्रता से बढ़ने लगती है इसलिए हमें श्रवणम को बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान के बारे में श्रवण करने की हमें तत्पर होना चाहिए और गंभीरता से एकाग्रता के साथ कृष्ण के इस महिमा को सुनना चाहिए क्योंकि जब कृष्ण देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी ग्लोरीज़ को बड़े गंभीरता से सुन रहा है तो वो व्यक्ति कृष्ण का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करता है इस संसार में भी देखो कोई हमारे बारे में बात करता है और कोई व्यक्ति दूसरा गंभीरता से सुनता है तो हमें लगता है कि नहीं वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है है ना क्योंकि हमारे बारे में सुन रहा है तो कृष्णा भी एक पर्सन है कृष्ण के पास भी फीलिंग है तो कृष्णा जब देखते हैं कि एक व्यक्ति गंभीरता से उनके बारे में सुन रहा है तो कृष्ण का जो अटेंशन है वो व्यक्ति आकर्षित करता है कृष्ण का प्रिय हो जाता है इसी कारण से तो परीक्षित महाराज ने किसी और चीज का शेल्टर नहीं लिया उन्हें सुखदेव गोस्वामी के चरणों का शेल्टर लेकर सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद भागवत को सुनने के लिए तत्पर हो गए जब ये भागवत सुनने वाले सुनाने वाले थे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी तो देवतागण भी आ गए देवतागण भी क्यों आना चाह रहे थे क्योंकि उनको भी श्रीमद भागवत को सुनना था उन्होंने सोचा ये जो परीक्षित है इसको तो मृत्यु से ही बचना है तो वो अमृत का कलश लेकर आए क्या लेकर आ गए अमृत का कलश और ले आकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को कहा ये आप अमृत कलश लीजिए और परीक्षित महाराज की छुट्टी कर दीजिए उनको क्या करिए अमर बना दीजिए और जो एक कृष्ण कथा है ना हमें सुनाइए तो शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार से कृष्ण कथा का कृष्ण कथा को बेचा नहीं जाता है ना कृष्ण कथा को क्या नहीं किया जाता बेचा नहीं जाता और इस एटीट्यूड से आप आए हो ये एटीट्यूड कृष्ण कथा सुनने के लिए उचित नहीं है इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि तीन योग्यताएं होनी चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए हाँ वो क्या है आ, वो कहते हैं प्रणिपात परिप्रश्न और सेवया तीन चीजें प्रणिपात पूर्ण रूप से शरणागति की भावना स्वीकार करनी चाहिए हमारे हृदय में और दूसरा है प्रकृष्ट रूपे नीपात हाँ और ये फर्स्ट है और सेकेंड है परिप्रश्न जिज्ञासा की भावना है ना जिज्ञास होकर और तीसरी है सेवया सेवा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए इस भावना से जब हम भगवान की महिमा को सुनते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारा जो तो चित्त है हृदय है वो शुद्ध हो रहा है और स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर आकृष्ट हो रहा है क्योंकि आध्यात्मिक जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उनका गोल क्या है शुक्रदेव गोस्वामी का जन्म लाभ परसा अंत्य नारायण स्मृति जन्म लाभ जन्म का यही लाभ है सर्वत्र कृष्ण लाभ है एक मनुष्य के जीवन में अंते नारायण स्मृति अंत काल में भगवान कृष्ण का स्मरण होगा तो जो हम सुनते हैं वही हमारे मुख से बाहर निकलता है हा मतलब हमारे कैरेक्टर का कैरेक्टर बिल्ट होता है हमारे श्रवण पर तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें देखना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्यों सुन रहा रहा और कैसे श्रवण करना चाहिए बल्कि भगवान की तो की महिमा को तो एकाग्रता भावना से हमें सुनना चाहिए जिस प्रकार से वो भावना होनी चाहिए जैसे चातक पक्षी हाँ कुछ और चातक पक्षी अपनी चोच ऊपर करता है बादलों की ओर और वो एक एकटक देखता रहता है कि कब पहले वर्षा का जल आए और उसको मैं पीऊ और कुछ जल पीना नहीं चाहता है वो चाहे बिजली गिर के उसका सर टूट जाए मर जाए तो अभी भी तैयार है लेकिन पानी पिएंगे तो कौन सा पानी पिएंगे हाँ वृष्टि जो सर्वप्रथम हो रही है तो इस प्रकार से भक्त को भी भगवान की चर्चाओं को भगवान की महिमा को सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए इसके लिए कहते कैसे सुनना चाहिए उत्कंठित भावना से उत्कंठा उत्कंठा शब्द सुना है ना उत्कंठा मीन कंठों को क्या करना ऊपर करना हम कंठों को नीचे करके डीप चले जाते हैं अत्यधिक समस्या कब आती है हमें जब करते समय और दूसरा कथा सुनते समय हा? एक व्यक्ति था जिनको नींदी नहीं आ रही थी अमाप धन उनके पास था किसी ने कहा भागवत कथा हो रही है आ, एक महान गुरु आए थे अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में कुछ प्रवचन हो रहा था तो इस व्यक्ति को भी इनवाइट किया वो आ गया बहुत सारी सारी चीजें अप्लाई करके देखा कि गंभीर डीप स्लीप नहीं आ रही है सुखी व्यक्ति कौन है जिसे डीप स्लीप आती है वो सुखी है इसने सोचा इतना सब कुछ होकर मुझे नींद नहीं आती ख्याल से सारी हाँ सुविधाओं का कैसे तो उस आश्रम में पहुंचा तो वहां बहुत सारे भक्त हैं उनके गुरु जी जब प्रवचन कर रहे थे वो सारे भक्त आगे बैठ सुन रहे थे और पीछे एक दीवार थी वहां आकर अपनी कमर हाँ, सटा सटाकर क्या करने लगे सुनने के लिए बैठ गए हाँ? हम सुनने के लिए सहारा ढूंढते हैं क्या ढूंढते हैं सहारा तो ये भी आ गए ये बैठ गए और बैठ कर थोड़े समय में इतनी गहरी नींद आई उनकी उनको कि खराटे मारने लगे क्या मारने लगे अभी बाकी जो भक्त बैठे थे उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज के प्रवचन में ये सो रहा है सो तो सो रहा है लेकिन क्या मार रहा है जोर जोर से खराटे मार रहा है उनको चिकोटिया पकड़ते थे जगाओ उठा देते उठो उठो जीव जागो जीव जागो भक्तों के कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनको हमेशा यूज करते हैं जीव जागो, जीव जागो। तो है। उस है। तो कहा उसको इसी स्थिति में रहने दीजिए उसके लिए अभी यही स्थिति ठीक है यहाँ इस, इसका लाभ ये ये धरातल उसके लिए उचित है ये प्लेटफॉर्म उसके लिए सही है जब प्रवचन वगैरह सब खत्म हो गया सारे चले गए तो उन गुरु जी थे उन्होंने कहा नहीं उनको यहाँ रहने दो कि तो इतनी गहरी नींद आई सुबह हो गई तब उनकी आख खोली उन्होंने कहा क्या चमत्कार होकर फिर मुझे नींद नहीं आती यहाँ भक्तों के बीच में आकर एक घंटा कुछ प्रवचन सुना रहे तो क्या मेडिसिन है पावरफुल मेडिसिन है इसलिए तो शुक्ल देव परीक्षित कहते ना दशम स्कंध के शुरुआत में भव औषधि मनोभिरा कब उत्तम श्लोक गुणानुवादात वो कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है कृष्ण कथा जो इस भव सागर की क्या है दवाई है इसलिए ये मेडिसिन सबके लिए उपयुक्त है तो व्यक्ति रोज आता था और धीरे धीरे उस डिप स्लिप में चला जाता था सबसे अधिक सुखमय जीवन था उसका जितने दिन आरा था लेकिन धीरे धीरे वो शुद्ध होने लगा क्या होने लगा यही तो कृष्ण कथा की महत्वता है तदा रजस्तमो भावा काम लोभा की जब भक्तों के संगति में हम आते हैं कृष्ण कथा का श्रवन करते हैं तो ये रज तमो गुण हमसे दूर होने लगता है और सत्वगुण की वृद्धि होकर हम भगवत सेवा में नियुक्त होने लगते हैं और, और हमें कृष्ण कथा में क्या आती है टेस्ट आती है सुनने की जो लालसा है वो अधिक हमारे हृदय में हम बढ़ने लगती हैं और हम अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं जिस प्रकार से परीक्षित महाराज हैं परीक्षित महाराज ने चार दिनों तक श्रीमद भागवतम सुना और जब कृष्ण कथा या कृष्ण लीला का वर्णन हो रहा दशम स्क का तो शुक्देव गोस्वामी ने कहा परीक्षित और वो जो भागवत कथा थी ऐसे नहीं कि एक दो घंटे वो सुन रहे हैं और बीच में फिर ना, अच्छा ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो रहा है और फिर उसके बाद फिर से सेकंड सेशन नहीं कोई म्यूजिक आदि भी नहीं था ऐसे नहीं कि पूरा म्यूजिक के साथ हो रहा है वो मनोरंजन है कृष्ण कथा किसके लिए है कृष्ण रंजन के लिए और ये बाकी क्या है मनोरंजन म्यूजिक आदि लगाकर लोग लगे रहते थे उससे शुद्धि होती नहीं है हृदय में कोई परिवर्तन होता नहीं है परिवर्तन आवश्यक तो शुकदेव ने कहा कि हे राजा परीक्षित देखो अभी चार पांच दिन से और वो दिन रात हो रहे थे अब छुट्टी नहीं थी बिल्कुल पूरे दिन और पूरे रात सात दिनों तो कंटिन्यूअसली सुन रहे थे तो उन्होंने कहा अरे परीक्षित वो टेस्ट करना चाह रहे थे परीक्षित क्या चाहते हैं उन्होंने कहा देखो इतना लंबा समय हो गया थोड़ा सा ब्रेक भी तो लो नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगा हम बहुत लंबा हो गया दीजिए थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक तो उन्होंने सोचा आप थोड़ा ब्रेक ले लो तुम्हें प्यास वगैरह नहीं लगे अभी इतने लंबे समय से सुन रहे हो जाओ थोड़ा पानी पीकर आ जाओ फ्रेश होकर आ जाओ उन्होंने कहा नहीं हाँ? आपके मुख से अधिक और कुछ नहीं चाहिए हाँ? क्योंकि मैं उन्होंने मैंने मैंने पहले गलती कर पानी प्यास लगने के कारण मैंने क्या किया था हाँ? जंगल में जब शिकार करने गया प्यास लगी तो गया एक साधु की कुटिया में वहां जाकर देखा अरे वो तो ध्यान कर रहा है मैंने सोचा की वो तो ढोंग कर रहा है मुझे देखकर कई बार हाँ? किसी व्यक्ति को हम दूर से हटाना चाहते तो क्या कर लेते कुछ बहाना बना लेते हैं ऐसे दिखाते कि फोन आया और बहुत बिजी है।, है ना कॉल आता नहीं है बात करते रहते ताकि डिबो कोई खिसक जाए हमसे दूर हो जाए तो वैसे ही उन्होंने सोचा ये तो मुझे पानी ना देने के लिए शायद ढूंग कर रहा है तो वहां एक मरा हुआ साफ उठाया और श्रमिक ऋषि के गले में डाला उससे उनके जो पुत्र थे श्रृंगी उन्होंने उनको शाप दिया था तो इस प्रकार से उन्होंने कहा मुझे फिर से वो गलती नहीं करनी है मुझे क्या करने दो श्रीमद् भागवतम को सुनने दो इससे बढ़कर इस संसार में कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कृष्ण कथा इज लाइफ कृष्ण कथा क्या है जीवन है कृष्ण कथा नहीं है तो वो अवस्था एक मरे हुए वे व्यक्ति के सम्मान है अप्राण से मंडनम लोक रंजनम की वैसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और उस व्यक्ति को बहुत सारे आभूषणों से ऑर्नामेंट से सजाया जाए तो उसका कुछ लाभ है नहीं है वैसे ही हमारा जीवन वास्तविक जीवित कब है जब हम कृष्ण कथा को अपना लाइफ समझते हैं कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं और कृष्ण कथा को भक्तों के द्वारा अत्यधिक रूप से श्रवण करते हैं इसी एक गुण से हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद से आकर्षित थे अभय चरण उनका नाम था इलाहाबाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती आए मठ में तो कोई कोई डिबोटी उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था कहा कि ये तो अभय बाबू है इलाहाबाद में निवास करते हैं और बहुत अच्छे भक्त है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि मैं इनको जानता हूँ क्योंकि इनको एक चीज बहुत अच्छी लगती है और वो क्या है श्रवण करना क्या श्रवण करना प्रभुपाद को पूछा आप इतने अपनी आयु होने के बावजूद भी इतना अधिक कृष्ण कथा का वर्णन कर रहे हो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से क्या किया था सुना था मैंने जिस प्रकार से सुना है उस प्रकार से मैं वर्णन कर पा रहा हूँ तो इसलिए भगवान की जो महिमा है उसको एक भक्तों को अत्यधिक मात्रा में सुनने के लिए सदैव लालायित होना चाहिए हाँ दौड़ना चाहिए हम नवद्वीप मायापुर जाते हैं तो वहां एक स्थान है हाँ हंस वाहन हु? अब अब गए होंगे कई सारे बात तो वहां जब नवद्वीप में सुत गोस्वामी चैतन्य भागवत का वर्णन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं पर बोलने जा रहे थे नवदीप में तो सारे ब्रह्मांड में यह न्यूज फैली और सबको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं चैतन्य भागवत का सूत गोस्वामी तो अलग अलग स्थानों से लोग दौड़कर आने लगे तो ये न्यूज ब्रह्मा को भी मिली शिव को भी मिली शिव का सबसे अधिक आकर्षण कृष्ण के बारे में सुनने में और कृष्ण के बारे में वर्णन करने में है आइडियल ग्रहस्था के बारे में कोई उदाहरण है तो वो शिवजी और पार्वती हैं। पार्वती सुनने के लिए सदैव रहती हैं, तैयार। हाँ। शिवजी बोलने के लिए कृष्ण कथा तैयार रहते हैं तो शिवजी इनका जब विवाह हुआ तो पार्वती देवी ने देखा अरे ये क्या है विवाह के बाद बड़ा घर होना चाहिए रहने के लिए ये तो दिगंबर है ठीक से वस्त्र भी नहीं पहनते हैं और सारा बहुत बड़े वैरागी हैं तो शिवजी ने अपनी पत्नी को उठाया और एक वृक्ष के नीचे यही हमारा सब कुछ है वृक्ष की छाया ही क्या है हमारा सब कुछ है उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठेंगे और कृष्ण का गुणगान करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम हरे हरे तो जब शिवजी ने कहा कि यहां बैठकर हम कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करेंगे तो शिवजी अपने मुख से वर्णन करते जा रहे थे और पार्वती एकाग्र चित्त होकर सुनती थी और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछते थे आता है ना आराधना नाम सब उसने कई प्रश्न दिए है प्रभुपाल ने वो एक प्रश्न पूछते कि सबसे बड़ी आराधना कौन सी है तो शिव क्या कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना पर भगवान कृष्ण की जो आराधना है वो सबसे उत्तम है तो इस प्रकार से जब पार्वती ने देखा चलो गर्मी के दिनों में इस पेड़ के नीचे रहना आप कह रहे हो ठीक है सर्दी आ रही है सर्दी में भी रह सकती हूँ अभी देखो बारिश के दिन आ रहे हैं हम भीग जाएंगे बीमार भी हो जाएंगे शिव जी कहे चिंता नहीं हाँ शिवजी के पास हर शिव का गुण क्या है कृष्ण कथा में बाधा सहन नहीं करते कंटिन्यूसली करना चाहते हैं जब बारिश के दिन आ गए बारिश शुरू होने वाले थे तो अपने पत्नी का हाथ पकड़ा उन्होंने पार्वती देवी का और चले गए बादलों के ऊपर जाकर बैठ गए बारिश नीचे हो रही थी तो पुराणों में वर्णन आता है ये कार्य करने के कारण शिव जी का नाम पड़ा जिम केतु जिम केतु मीन्स जो कृष्ण कथा में बाधा नहीं डालते कृष्ण कथा को कंटिन्यू करने के लिए वो बादलों के ऊपर भी जाकर निवास करते हैं और सदैव क्या करते हैं श्रद्धया नित्यम नित्य रूप से कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं वो कीर्तनीय सदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को भक्ति के चौसटी 64 जो अंग है उनका वर्णन करते हैं तो इनमें सबसे पावरफुल पांच चीजों का वर्णन करते हैं जिसे पंचांग भक्ति भी कहा जाता है आ, वो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवन मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन किन इन पांचों में से किसी भी एक चीज को व्यक्ति पकड़ लेता है निश्चित रूप से वो उस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण प्रेम उदित करने का सामर्थ्य रखता है हाँ साधु संघ एक क्या है साधु संघ है भगवान के भक्तों के संगति में आना हा साधु संघ और दूसरा है नाम संकीर्तन हाँ नाम संकीर्तन करना भगवान के नामों का उच्चारण करना और तीसरा है भागवत श्रवण श्रीमद् भागवत को गंभीरता से श्रवण करना नित्य रूप से श्रद्धा के साथ आ, और आ, जो और जो जो चौथा है विग्रह विग्रह के के सेवा करना, के सेवा करना, करना। भगवान हैं, उनकी तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल बोला ही नहीं चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से भी सिखाया कि किस प्रकार से श्रवण के प्रति एक साधक का एक भक्त का जो भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेमयी सेवा विकसित करना चाहता है आ, उसको कैसे, आ, करना चाहिए। को सुना हर रोज ऐसा एक भी दिन नहीं था चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में कि वह नित्य रूप से श्रीमद भागवतम में भागवतम से सुना नहीं करते रोज चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे गदाधर पंडित के पास जाकर जो श्रीमद् भागवतम की महिमा या भागवतम का वर्णन करने में अत्यधिक एक्सपर्ट थे गदाधर पंडित के पास जाते थे और वहां जाकर क्या करते थे गदाधत्त पंडित के मुख से सुना करते थे और दिन में सौ सौ बार ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज इन सब महान भक्तों का वर्णन भागवतम में जो आता है इन सब कार्यों के बारे में उनके चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे तो ऐसे ही सुनते सुनते हैं जब गदागर पंडित चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम श्रवण करा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु श्रवण करके करते करते वो तो एक वृक्ष के नीचे बैठा करते थे और वहां समंदर की रेत फैली होती थी उसमें बैठकर सुना करते थे तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रवण करते करते अत्यधिक भाव में आ गए तो वो अपने पास ही जो मिट्टी थी उसको निकालने लगे और ऐसा हाथ से निकाल ही रहे थे तो उनको कृष्ण के विग्रह का जो ऊपर का भाग है वो नजर आया और उन्होंने और खुदाई किया अपने हाथ से और देखा वो कौन से विग्रह थे गोपीनाथ कौन से थे गोपीनाथ आज भी हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो छोटा गोपीनाथ का दर्शन करते हैं तो गोपीनाथ को उन्होंने वहां भागवतम श्रवन करते करते भगवान वहां प्रकट हो गए जहां भगवान की महिमा का वर्णन होता है वहां कृष्ण आकर निवास करने लगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हाँ उनको विग्रह को निकालते और गदाधर पंडित को कहते गा इनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो करोगे इनकी सेवा गदाधर पंडित कहते हाँ मैं गोपीनाथ के सेवा करूंगा। तो गोपीनाथ की सेवा में आपने आपको गदादर पंडित समर्पित करते हैं। इस प्रकार से भगवान की की महिमा को करने की जो ये शिक्षा है स्वयं कृष्ण अपने आचरण से सिखाते हैं शास्त्र में वर्णन आता है कि कृष्ण बहुत छोटे से बालक थे माता यशोदा वृंदावन में उनको जब सुलाया करती थी रात्रि के समय में संध्या के समय में तो एक दिन कृष्ण को उनके बेड में भगवान को लेटाया और रजाई या कंबल ओढ़ा होगा आधा आधा यहां तक उड़ाया और माता यशोदा उनको कृष्ण कथा सुनाने लगी हाँ क्या सुनाने लगे कृष्ण कथा तो जब कृष्ण लेटे हुए थे तो उस समय माता यशोदा उन्हें कहती है हाँ कि एक महान राजा थे जिनका नाम दशरथ था क्या नाम था दशरथ और कृष्ण लेटे हुए हैं लेकिन सारा ध्यान कहा है माता यशोदा के वाणी जो बोल रही है और लेटे लेते ध्यान से सुन रहे हैं माता यशोदा के मुख की ओर देखते हुए और जैसे वो आगे आगे बोलती जा रही है यशोदा माता ने कहा कि महान राजा दशरथ है और उनके पुत्र थे राम और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था सीता देवी सीता देवी और राम और उनके और एक भाई थे लक्ष्मण ये जब वनवास में जाते हैं वनवास में जब जाते हैं आ, तो एक जो है रावण सीता देवी का हरण कर लेता है क्या करता है हरण करता है उनको चुरा के ले जाता है जैसे कृष्ण लेटे थे, थे और ध्यान से सुन रहे थे जैसे ये उन्होंने सुना कि सीता देवी का रावण ने अपहरण किया उसी क्षण अपने कंबल को ऐसे फेंक देते हैं खड़े हो जाते हैं खड़े होकर ऐसी मुद्रा में कहते हैं सौमित्र सौमित्र सौमित्र क्वा धनुर क्वा धनुर मतलब हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण मेरा धनुष कहा है कौन बोल रहे है कृष्ण है का कृष्ण किस मुड़ में आके बोल रहे हैं वही रामी है तो इस प्रकार से कथा में एंटर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रवेश इतना गहरा अटेंटिवनेस तो इस प्रकार से भगवान में अपनी महिमा को सुनने के लिए इतने हा, हा, क्या कहते हैं एक कुरुनंदन व्यवसायत्मिका बुद्धि कि बिल्कुल एकाग्र चित हो जाते हैं तो इस प्रकार का इस प्रकार का जो भावना है वो हमें भी अपने जीवन में भगवान के बारे में सुनने के लिए विकसित करना चाहिए हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, जिनका नाम था रसिकानंद प्रभु हाँ? जो श्यामानंद प्रभु के प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ये तीन महान भक्त थे जो जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते थे तो ऐसे रसिकानंद प्रभु जो श्रीमद भागवतम का वर्णन कर रहे थे एक राजा के महल में राजा और कई सारे लोग उनकी कथा को जब श्रवन कर रहे थे तो राजा आगे बैठ के सुन रहा था तो वो समय राजा के जो मंत्री हैं, जिनका नाम था राम कृष्ण वो आकर राजा के पास खड़ा हो जाता है केवल क्या होता है खड़ा तो राजा अपनी गर्दन कृष्ण कथा को न सुन के यहां मुड़ता है और कुछ बात करने के लिए ऐसे झुकता है तो उनका जो मंत्री था राजा को एक जोर से थप्पड़ मारता है थप्पड़ मार के राजा उसी गिर पड़ता तो तो राजा राजा हो गया तो राजा के जो दूसरे मंत्री और भाई वगैरह थे तलवार निकालते हैं आ, भागवत कथा के बीच में क्या होने वाला था युद्ध युद्ध छिड़ रहा था उनको मारने के लिए तो उसी थोड़े समय में ही राजा मुरछित अवस्था से बाहर आ जाता है और राजा कहते रुको रुको हाँ मैं इतना दुष्ट हूँ कि यहाँ रसिकानंद प्रभु कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और जो ये कृष्ण कथा इसको अमृत कहा जाता है ना कृष्ण कथा अमृत ये अमृत के तुल्य विषय हैं लेकिन मैं इतना मूर्ख हो इतना दुर्भाग्यशाली हो कि इस कृष्ण कथा अमृत का पान करना मैंने छोड़कर मैं ऐसे विषयों के बारे में सुनना चाहता हूं जो वो विषय कृष्ण से संबंधित नहीं है जो विषय में जो सुवर है कुते हैं वो रुचि लेते हैं वो सारे विषय जो भगवान से संबंधित नहीं है वो विष के समान है ऐसे विष को मैं पीने के लिए अपनी गर्दन इस तरफ उड़ा रहा था अच्छा है कि मेरा असली हितेश कोई था तो ये रामकृष्ण कृष्ण है जिन्होंने मुझे क्या किया जगा दिया अच्छी तरह से जगा दिया और ये असली मेरा फ्रेंड है ये असली मेरा वेल विशर है ये कहकर हाँ उनको प्रणाम करते वो राजा और वो राम कृष्ण का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं आपने मुझे एक थप्पड़ मारे आपके हाथ को लगा तो नहीं वो देखने के लिए हाँ तो इस प्रकार से हमारे परंपरा में महान महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि किस प्रकार से एक साधक को एक भक्त को भगवान की महिमाओं को श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करनी चाहिए शिला प्रभुपाद ने कहा मैंने जो आंदोलन खड़ा किया है इसका कोई और उद्देश्य नहीं है एक ही उद्देश्य है, एक एक ही चीज की फैसिलिटी में में देना चाह रहा सारे सारे लोगों को कि वो सारे एक साथ और भगवान के बारे श्रवण करें, यही उद्देश्य है हाँ, इस आंदोलन का श्रील प्रभुपात जब मायापुर में एक बार प्रवचन दे रहे थे उन्होंने प्रवचन शुरू किया तो कुछ भगत बैठे थे ब्रह्मचारी जादे और टेंपल कमांडर होता है ना जो टेंपल में सेवा देता है सबको वो आया पीछे से उन्होंने कहा उठो उठो अरे चलो सेवा में जाना है प्रभु पादने का रुको ये श्रवण करेंगे नहीं तो क्या सेवा करेंगे क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही हमारा सेवा का एटीट्यूड डेवलप होता है हाँ तो एटीट्यूड सही है तब सेवा क्या होती है सही होती है एटीट्यूड इज द सोल ऑफ सर्विस की सेवा का जो असली आत्मा है वो क्या है हमारी क्या मनोवृत्ति हैं, क्या भावना है इसलिए तो भगवान पत्रम तोयम को तो पत्र हैं, लेकिन उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए भक्ति, डिवोशन. तो मैं उसे स्वीकार करता हूं तो मैं उसे अपना बनाता हूं इसी कारण से भगवान भी अपनी कथाओं में बाधा नहीं डालते जैसे वर्णन आता है दक्षिण भारत में रंगनाथ रंगनाथ का टेंपल है जहां भगवान रंगनाथ अनंत शेष पर लेटे हुए हैं तो एक बार उनके एक महान भक्त रंगनाथ टेंपल इतना विशाल है उस टेंपल के एक स्थान में एक भक्त रोज भगवान के गुणों का वर्णन करता था और कई सारे भक्त लोग सुना करते थे तो एक दिन रंगनाथ को भगवान रंगनाथ को लगा कि अरे मैं तो हमेशा लेटा रहता हूँ आ, भगवान लेटे रहते कि नहीं वहाँ अभी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए कृष्ण कथा सुननी चाहिए वहां तो वर्णन हो रहा है सारे भक्त आनंदित होकर सुन रहे होता है जिसके हाथ में मशाल उस समय मशाल वहा करते थे भगवान उसको बुलाते इधर आओ हाँ वो हेड पुजारी को बुलाओ मेरे पास मुझे क्या करना है बाहर ले चलो हाँ उनके जो उत्सव विग्रह है नम नम पेरो तो निकलता है जब भगवान अपने गर्भ गर्भग्रह से बाहर निकलते हैं पालकी में तो बहुत सारे भक्त उनके साथ होते हैं नगाड़े बजते हैं ढोल मुर्दन करताल और इतना शोर होने लगता है तो भगवान जब निकले बाहर तो इस शोर करते करते वहां पहुंच गए जहाँ कृष्ण कथा का वर्णन हो रहा था भक्त लोग श्रवन कर रहे थे वहाँ जब ये पहुंचे तो जब भक्त लोग बैठे थे तो उनको डिस्टर्बेंस होने लगा उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ये कहा से आवाज आ रही है वो तो धीरे धीरे आवाज बढ़ती जा रही है देखा भगवान स्वयं आ रहे हैं तो उसमें से एक भक्त प्रवचन के बीच में से उठा और जो ऊंचा स्थान था वहां जाकर खड़ा होकर बोला कहा कि देखो एक ऐसे भगवान है अपनी कथा में आकर डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं अबे ये बात भगवान रंगनाथ के जब सुने तो उन्होंने कहा यह सही नहीं है पुजारी का कान पकड़ा कहा चलो मुझे लेकर कहा रखो आ अपने के ऊपर मुझे लेटने दो मेरे कथा में कभी भी डिस्टर्बंस नहीं होना चाहिए इस प्रकार से भगवान फिर से अभी उनकी वो हिम्मत नहीं करते कि कृष्ण कथा में कोई बाधा आए क्यूँकी वो देखना चाहते कि भक्ता एक ही चीज में अत्यधिक आनंद लेता है मचिता, वो, वो प्राण भगवान के लिए समर्पित करता है तो कथयंत माम नित्यम बोधयंता एक दूसरे को बोध दिलाते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हैं ऐसा करने से क्या होता है वो अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं इसलिए इस संसार में हम कई वस्तुओं में रममान होना चाहते हैं लेकिन असली जो चीज है जिसमें हम पूर्ण रूप से आनंद अनुभव कर सकते हैं वो है भगवान के भक्तों के संग में आकर श्रीमद भागवतम आदि ग्रंथों को श्रवण करें भगवान की महिमा को एकाग्र चित्त होकर श्रवण करते हैं तो हम वास्तविक रूप से आध्यात्मिक जो आनंद है उसको अनुभव करते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं अवैष्णव मुखुदिर हरि कथा वो कहते हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के जो भक्त हैं उनके आ, द्वारा हमें श्रवण करना चाहिए अवैष्णव जो भगवान के भक्त नहीं हैं है आ, संप्रदाय विहीन हैं ऐसे व्यक्तियों से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए हमें सावधान होना चाहिए कृष्ण कथा को सुनने के लिए क्योंकि ये जो सुनना है यह बहुत पावरफुल है यह हमें कृष्ण के नजदीक ले जा सकता है या कृष्ण से दूर कई कई भगवान राम की अत्यधिक डिवोटी थे, थे इतने अधिक समर्पित थे इतने अधिक शरणागत थे भरत से अधिक प्रेम किससे करते थे राम से आ? लेकिन उसके जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है आ? जब दशरथ ने कहा कि कल ही राजा बनेंगे श्री राम कल ही उनका राज्य अभिषेक होगा तो ये बात सुन के कही, कही तो बड़े आनंद थे झूले में बैठ के कुछ खा रही थी स्वीट्स खा रही होंगी हाँ और उसी समय मंथरा आती है कौन आती है मंथरा आती है और मंथरा कहते कि क्या कर रही हो बड़ी आनंद में झूले में बैठकर लड्डू खा रही हो तो जो मंथरा ने बोलना शुरू किया कृष्णा या राम के अगेंस्ट तो वो सुनकर ही इतने प्रभावित हुए कि उस पूरी तरह से कई -कई में परिवर्तन आ गया इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग यही वैष्णव आचार असत व्यक्तियों का संग हमें दूर होना चाहिए इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं तेजा दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम दुर्जन व्यक्तियों के संग से दूर रहो और जो भगवान के भक्त हैं उनके संगति में अत्यधिक आओ अधिक से अधिक आओ भक्तों के संगति में क्या है जैसे दिवाली और दशहरा में लोग आनंदित होते हैं ना वैसे ही हर रोज फेस्टिवल है भक्तों के संगति में फेस्टिवल किसके लिए है कानों के लिए फेस्टिवल किसके लिए है आंखों के लिए फेस्टिवल किसके लिए है के लिए नेत्रोत्सव ने ही, ही सारा है सारा आध्यात्मिक लाभ भगवान के भक्तों के संगति में छुपा हुआ है इसलिए नरोत्तम ठाकुर ने कहा तारा चरण सेवी भक्त सनिवास जनमे जनमे यही है यही अभिलाष कि हे कृष्णा मुझे भगवान के भक्तों के चरणों की सेवा प्रदान करो तांदेरा चरण तांदेर मीन पुरवर्ती आचार्यों की सेवा में नियुक्त करो और भक्तों के संगति में निवास प्रदान करो क्योंकि भक्तों के संगति में सर्व सिद्धि है सारी जीवन का जो सिद्धि है परफेक्शन है वो भक्तों के संगति में हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम देखते हैं कि श्रवण के द्वारा भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करना इजी है कयादू के पेट में कौन थे प्रहलाद कयादू रोज नारद मुनि के आश्रम में रहते थे और नारद रोज कृष्ण कथा करते थे कयादु सुनती थी लेकिन सुनती भी नहीं थी जब आसक्ति हमारी किसी चीज में होती है तो हमें कृष्ण कथा का हमारे कान में जाती नहीं इसलिए धृतराज ने गीता सुनी फिर भी वो गीता अंदर नहीं गई क्योंकि उसकी आसक्ति अपने तो था ही लेकिन बहरा भी हो गया था कृष्ण का मैसेज उनके कानों में नहीं जा रहा था तो कयादु को चिंता थी अपने पेट में जो बालक है ये देवतागन उसे ना मारे वो आसक्त थी पुत्र के प्रति लेकिन पेट के अंदर प्रहलाद थे तो अंदर से ही प्रहलाद क्या कर रहे थे कृष्ण कथा को सुन रहे थे जन्म लेते ही उनके हृदय में कृष्ण प्रेम इतना जीवा सदैव भगवान के नामों से सज्जित रहती थी और निरंतर पृष्ठ के नामों का उच्चारण करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि मैं भी भक्त बना श्रवन करके ही हाँ वो तो छोड़कर चले गए थे हा? अपने पिता को लेकिन जा के शिष्य और उन्होंने दोष लोगों का वर्णन किया जिनमें भगवान के सौंदर्य और भगवान की जो दया ये दो गुणों का वर्णन सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो जंगल से अपना उस भावना को त्याग कर व्यास देव की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण के महान भक्त बनते हैं इसलिए भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए रुचि हमें विकसित करनी होगी और रुचि कैसे विकसित होगी है शुश्रूषो श्राद्ध धानष वासुदेव कथा रुचि शान महत्व पुण्य तीर्थ निषेवना की शुश्रूषो श्राद्ध धानष की श्रद्धा के साथ हाँ, हम यदि भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में वासुदेव की कथा को सुनने के लिए रुचि का होता है हाँ, शान महत सेवया ऐसी महान सेवा से ही भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए हमारे हृदय में जो रुचि है विकसित होती है और चैतन्य महाप्रभु हमसे इसी चीज का अपेक्षा रखते हैं चैतन्य महाप्रभु को जब नवद्वीप में उनके भक्त मिले हाँ शांतिपुर में तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण उनको शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ नवद्वीप के भक्तों का हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सब परम बांधव यही शिक्षा मागो मोरे देह तुम्हें सब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे भक्तो आप सब मुझे बहुत प्रिय हो आप मेरे प्राण से भी आप सबसे अधिक प्रिय हो और आप सबसे मैं एक भिक्षा मांगता हूं एक याचना करता हूं तो डिवोडिस कहते हैं क्या याचना है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं घरे जाया कर सदा कृष्ण संकीर्तन कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन चैतन्य महाप्रभु तीन चीजें करने के लिए उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते घरे जाया कर सदा कृष्ण संकीर्तन आप घर भी जाओगे तो क्या करो प्रश्न के नामों का कीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण नाम कृष्ण कथा और कृष्ण आराधन तीन चीजें कृष्ण नाम का उच्चारण कृष्ण कथा का श्रवण और कृष्ण की आराधना तो प्रभु पद कहते हैं कि ये आंदोलन इसी तीन थी चीजों के लिए बना है इन तीन चीजें करने के लिए ये इसको आंदोलन स्थापित किया गया है कि कृष्ण कथा कृष्ण आराधन और कृष्ण नाम का संकीर्तन या उच्चारण हाँ तो इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम में कई अधिक महिमा है जिसमे भगवान के बारे में श्रवणम का अत्यधिक गुणगान किया गया है तो ये सबसे सरल विधि है कृष्ण भावना भावित होने के इसलिए प्रभुपाद ने इतना अपना कष्ट उठाया श्रीमद भागवतम रूपी अमूल्य धन हमें प्रदान किया है जिसको हम अध्ययन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं श्रवण कर सकते हैं और इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन टेम्पल में सुबह भागवतम श्रवण और संध्या के समय में भगवत गीता श्रवण की क्लासेस कंटिन्यू की हैं तो जहां भी हमें ये मौका मिलता है कृष्ण के बारे में सुनने का हमें तुरंत उस स्थान पर भागना चाहिए हर श्रवण से क्या होगा हमारा जो कृष्णा रिमेम्बरेंस है वो अधिक डीप होगा अधिक बढ़ेगा और वही एक भक्त के जीवन का धन है हनुमान कुछ जब अयोध्या में प्राइज गिविंग सेरेमनी हो रहा था लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद तो सीता देवी के हाथों से सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दी जा रही थी बंदर तो बड़े आनंदित थे अच्छा फर्स्ट स्टेज में जाकर उनको गिफ्ट्स मिल रही थी तो वहां बंदर एक एक बंदर कूद कूद के गिफ्ट्स ले रहा था जब हनुमान का नंबर आया तो हनुमान को सीता देवी ने अपने गले का हार दिया तो हनुमान देखने लगे अरे मोतियों की माला है दातों से तोड़ तोड़ के देखने लगे तो क्राउड में से कोई कहता है हनुमान जी क्या ढूंढ रहे हो इतना मूल्यवान सीता देवी सोचने लगी इतना हर दिया ढूंढ तो रहा हूँ राम को ढूंढ रहा हूँ तो जो हनुमान जी है उसको सीथा, उनको सीता देवी ये आशीर्वाद भी देती है कि आप चिरंजी भी रहो दुखी हो जाते हैं। हम तो यही आशीर्वाद चाहते चाहते हैं। कभी मरे ना। हा? वो थे, वो दुखी दुखी हो हो हो? गए। गए सीता देवी ने सोचा, आप इतने दुखी क्यों हो हो? लोग तो लंबा जीवन आशीर्वादी ऐसे जीवन की क्या ऐसे जीवन का क्या लाभ जिस जीवन में कृष्ण कथा सुनने का मौका ना मिले इसलिए केवल एक की उन्होंने डिजायर रखी कि मैं जब तक जीवित रहो तब तक क्या करो निरंतर भगवान राम या कृष्ण कथा को सुनो तो जहां जहाँ भगवान राम या कृष्ण का वर्णन होता है वह हनुमान जी पहुंच जाते हैं यही उनकी खासियत है इस प्रकार से भगवान के महान सेवक के रूप में उनको गिना जाता है तो वही भावना हमें भी अपने हृदय में और अपने जीवन में ढालनी चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु या प्रभुपाद प्रभु पद हमसे अपेक्षा करते हैं और वास्तव में महान भक्तों का यही आशीर्वाद है कि इसलिए तो परीक्षित महाराज की ब्लैसिंग परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की ब्लेसिंग परीक्षित महाराज अपने जीवन में चाहते हैं तो वो ब्लेसिंग क्या थी शुकदेव गोस्वामी के द्वारा कृष्ण कथा को सुनना तो ये कृष्ण कथा की तुलना गंगा से की जाती है जो प्रश्न करने वाला है जिज्ञास तीनों को भी पवित्र कर देती है तो हम सबका बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपद की कृपा से और भक्तों की कृपा और सहायता से हाँ इस प्रकार की अरेन्जमेंट है कि जहाँ एकत्र होकर हम कृष्ण के बारे में श्रवण कर पा रहे हैं कृष्ण की महिमा का वर्णन कर पा रहे हैं तो इस लाभ को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए और कंटिन्यूअसली अपना जीवन भक्तों के संगति के बीच में रहकर हम आगे बढ़ाना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ग्रंथराश्रीमद्भागवताम के प्रभुपाद के समेत गौर भक्तवृंद के